शो टॉक भारत का भविष्य नंबर 16 मेरे प्रिय आदमी भारत के दुर्भाग्य की कथा के लोग साधारणता समझते हैं कि हमें ज्ञात है कि भारत का दुर्भाग्य क्या है वो बात बिल्कुल ही गलत है हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि भारत का दुर्भाग्य क्या है दुर्भाग्य के जो फल और परिणाम हुए हैं वो हमें ज्ञात है लेकिन किन जड़ों के कारण किन रूट्स के कारण भारत का सारा जीवन विषाक्त असफल और उदास हो गया है वो कौन से बुनियादी कारण हैं जिनके कारण भारत का जीवन रस सूख गया है भारत का बड़ा वृक्ष धीरे धीरे कुंघला गया उस पर फूल फल आने बंद हो गए भारत की प्रतिभा पूरी की पूरी जड़ अवरुद्ध हो गई है वो कौन से कारण हैं जिनसे ये हुआ है निश्चित ही उन कारणों को हम समझ लें तो उन्हें बदला भी जा सकता है सिर्फ वे ही कारण कभी नहीं बदले जा सकते जिनका हमें कोई पता ही न हो बीमारी मिटानी उतनी कठिन नहीं है जितना कठिन निदान डायग्नोसिस एक बार ठीक से पता चल जाए कि बीमारी क्या है तो बीमारी के मिटाने के उपाय निश्चित ही खोजे जा सकते हैं लेकिन अगर यही पता न चले कि बीमारी क्या है और कहाँ है तो इलाज से बीमारी ठीक तो नहीं होती अंधे इलाज से बीमारी और बढ़ती चली जाती है बीमारी से भी अनेक बार औषधि ज्यादा खतरनाक हो जाती है अगर बीमारी का कोई पता न हो बीमारियां कम लोगों को मारती हैं वैध ज्यादा लोगों को मार डालते हैं अगर इस बात का ठीक पता न हो कि बीमारी क्या है और मुझे दिखाई पड़ता है कि हमें कुछ भी पता नहीं कि हमारी बीमारी क्या है हमारे दुर्भाग्य का मूल आधार क्या है ये तो दिखाई पड़ता है कि दुर्भाग्य घटित हो गया है ये तो दिखाई पड़ता है कि एक अंधकार जीवन पर छा गया है एक उदासी एक निराशा एक हताशा एक बोझिलपन और ऐसा कि जैसा हमने सब खो दिया है और आगे कुछ भी पाने की उम्मीद भी खो दी है वो दिखाई पड़ता है लेकिन ये क्यों हो गया बहुत से लोग हैं जो इसका निदान करते हैं कोई कहेगा कि पश्चिम के प्रभाव ने भारत को नीचे गिराया है चरित्र में आशा में आत्मा में गलत कहते हैं वे लोग गलत इसलिए कहते हैं कि ये बात ध्यान रहे कि जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है वैसे ही प्रभाव भी ऊपर की तरफ नहीं बहता हमेशा नीचे की तरफ बहता है अगर एक बुरे और अच्छे आदमी का मिलना हो तो जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगी प्रभाव उसकी तरफ से दूसरे आदमी की तरफ बहेगा अगर अच्छे आदमी की ऊंचाई ज्यादा होगी तो बुरा आदमी परिवर्तित हो जाएगा और अगर अच्छे आदमी की सिर्फ बातचीत होगी और जीवन में कोई गहराई ना होगी तो बुरा आदमी प्रभावी हो जाएगा और प्रभाव बुरे आदमी से अच्छे आदमी की तरफ बहने शुरू हो जाएंगे पश्चिम से भारत प्रभावित हुआ है इसका कारण यह नहीं है कि पश्चिम ने भारत को प्रभावित कर दिया है इसका कारण यह है कि पश्चिम की जिसको हम अनीति कहते हैं वो अनीति भी हमारी नीच से ज्यादा बलवान और शक्तिशाली सिद्ध हुई है पश्चिम की अनैतिकता की भी एक ऊंचाई है हमारी नैतिकता की भी उतनी ऊंचाई नहीं है पश्चिम के भौतिकवाद का भी एक सामर्थ्य हमारे अध्यात्मवाद में उतना भी सामर्थ्य नहीं वो उससे भी ज्यादा निर्वीर और नपुंसक सिद्ध हुआ है इसलिए प्रभाव उनकी तरफ से हमारी तरफ बहता है इसमें दोस्त उनका नहीं है पहाड़ पर पानी गिरता है लेकिन गिरा हुआ पानी भी पहाड़ से उतर जाता है नीचे क्योंकि पहाड़ की ऊंचाइयां इतनी और यह हो सकता है कि झील में पानी भी न गिरे एक गड्ढे में पानी भी न गिरे लेकिन पहाड़ पर गिरा हुआ पानी बह के थोड़ी देर में गड्ढे में भर जाएगा और गड्ढा ये कह सकता है कि पानी मुझ में भर के मुझे ब्रष्ट कर रहा है लेकिन गड्ढे को जानना चाहिए कि वो गड्ढा है इसलिए पानी भर रहा है वहां खाली जगह है वहां नीचाई है इसलिए प्रभाव चारों तरफ से दौड़ते हैं और भर जाते हैं भारत की आत्मा रिक्त और खाली है इसलिए सारी दुनियाओं से कभी भी प्रभावित कर सकती है जिनकी आत्माएं भरी है समृद्ध है वे प्रभावित नहीं होते बल्कि प्रभावित करते हैं ये दोष देने से कुछ भी न होगा कि पश्चिम की शिक्षा और पश्चिम की संस्कृति हमें विकृत कर रही है ये ऐसा ही है जैसा गड्ढा कहे कि पानी भर के मुझे नष्ट कर रहा है गड्ढे को जानना चाहिए कि मैं गड्ढा हूं इसलिए पानी मेरी तरफ दौड़ता है अगर मैं पहाड़ का शिखर होता तो पानी मेरी तरफ नहीं दौड़ सकता था लेकिन हम गाली देते तृप्त हो जाते हैं और सोचते हैं हमने कोई कारण खोज लिया हम सोचते हैं हमने पश्चिम को दोष देकर कोई कारण खोज लिया हम बिल्कुल नहीं देख पाए कि हम गड्ढे की तरह हैं कारण वहां है कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि हजार साल से भारत गुलाम था इसलिए दीनहीन और दरिद और दुखी और पीड़ित हो गया वे भी गलत कहते हैं उनकी आंखें भी बहुत गहरी नहीं है किसी देश की आत्मा को देखने के लिए गुलामी से कोई मुल्क पतित नहीं होता पतित होने से कोई मुल्क गुलाम हो सकता है गुलामी से कोई कैसे पतित हो सकता है और बिना पतित हुए कोई गुलाम कैसे हो सकता है एक कौम को मरने की हमेशा स्वतंत्रता है लेकिन जो लोग मरने के मुकाबले में गुलामी को चुन लेते हैं वे ही केवल गुलाम हो सकते हैं। लेकिन हम मृत्यु से इतने भयभीत लोग हैं कि हम कैसा भी दीनहीन दलित पैरों में पड़ा हुआ जीवन स्वीकार कर सकते हैं लेकिन मृत्यु को वरण करने की हिम्मत हमने बहुत पहले खो दी हम इसलिए नहीं नीचे गिर गए कि हम हजार साल गुलाम रहे हम नीचे गिरे इसलिए हमें हजार साल गुलाम रहना पड़ा है और आज भी हमारी कोई ऊंचाई नहीं उठ गई कोई स्वतंत्र होने से ऊंचा नहीं उठ जाता है मात्र स्वतंत्र होने से कोई ऊपर नहीं उठ जाता है बल्कि हालतें उल्टी दिखाई पड़ती हैं गुलाम हम जैसे थे तो जैसे गुलामी से बंधे थे और हमारे चरित्र को चारों तरफ से दीवाने रोकी हुई थी स्वतंत्र होकर हमारे चरित्र में और पतना आया है ऊंचाई नहीं उठी जैसे स्वतंत्रता ने हमारे चरित्र में जो छिपे हुए रोक थे उन सबको मुक्त कर दिया है और स्वतंत्र कर दिया है हम स्वतंत्र नहीं हुए हमारी सारी बीमारियां स्वतंत्र हो गई हम स्वतंत्र नहीं हुए हमारी सारी कमजोरियां स्वतंत्र हो गई हैं हम स्वतंत्र नहीं हुए हमारे भीतर जितने भी रोग के कीटाणु थे वो सब स्वतंत्र हो गए और देश गुलामी की हालत से भी बदतर हालतों में 20 वर्षों में नीचे उतर गए हैं कोई कहेगा कि हम दरिद्र हैं दीन हैं इसलिए सारे देश में उदासी थकावट बेचैनी घबराहट अनैतिकता ये सब है लेकिन नहीं इस बात को भी मैं मानने को राजी नहीं सच्चाई फिर भी उल्टी है सच्चाई ये नहीं है कि हम गरीब हैं इसलिए हम चरित्रहीन हैं हम चरित्रहीन हैं इसलिए हम गरीब हैं चरित्र एक संगत भी लाता है चरित्र एक श्रम लाता है चरित्र एक संकल्प पैदा करता है चरित्र कुछ करने की हिम्मत बल देता है वो बल हमारे भीतर नहीं हम है इसलिए हम दरिद्र है इसलिए हम दीन ये जो ऊपर से दिखाई पड़ने वाले कारण हैं, ये कोई भी कारण नहीं है और जो इन पर अटका रहेगा और भारत के सारे नेता सारे धर्मगुरु और वे सारे हकीम जो नीम हकीम ही उन सारे नीम हकीमों का इन्हीं चीजों के ऊपर सारा आधार है और इसलिए वो कोई भी फर्क नहीं ला सकते मैं एक छोटी सी घटना से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि क्या है दुर्भाग्य का मूल आधार स्वामी राम जापान गए हुए थे वे जापान के सम्राट के महल का बगीचा भी देखने गए थे उस बगीचे में उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात देखी वो बहुत हैरान हुए चिनार के वृक्ष थे जिन्हें आकाश में सौ फीट डेढ़ फीट ऊपर उड़ जाना चाहिए वे एक एक बीते के एक एक बलिष्ठ के थे और उनकी उम्र डेढ़ डेढ़ सौ वर्ष थी रामतीर्थ बहुत हैरान हुए कि 200 वर्षों का चिनार का वृक्ष और एक बलिश्त एक बीते की ऊंचाई ये कैसे संभव हो सका है लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ सका जो माली उन्हें दिखा रहा था वो हंसने लगा हंसने का मालूम होता है आपको वृक्षों के संबंध में कुछ भी पता नहीं रामतीर्थन का मैं हैरान हूं कि यह वृक्ष 100 वर्ष का है इसे तो आकाश छू लेना था यह भी एक बलिष्ठ का कैसे है किस तरकीब से उस माली ने कहा आप वृक्ष को देखते हैं माली जड़ों को देखता है उसने गमले को उठा के बताया उसने कहा कि हम इस वृक्ष की जड़ों को नीचे नहीं बढ़ने देते हैं उन्हें नीचे से काटते चले जाते जड़ नीचे छोटी रह जाती वृक्ष ऊपर नहीं उठ सकता आकाश में उठने के लिए पाताल तक जड़ों का जाना जरूरी है जड़ें जितनी गहरी जाती हैं उतना ही वृक्ष ऊपर उठता है वृक्ष के प्राण ऊपर उठते हुए वृक्ष में नहीं होते वृक्ष के मूल प्राण होते हैं उन जड़ों में जो दिखाई भी नहीं पड़ती हम जड़ों को काटते रहते हैं नीचे जड़ें छोटी रखते हैं वृक्ष ऊपर नहीं बढ़ पाता वृक्ष ऊपर कभी नहीं बढ़ सकेगा वृक्ष के प्राण जड़ों में होते हैं किसी जाति के प्राण कहां होते हैं कभी पूछा किसी जाति के प्राण कहां होते हैं और कोई जाति अगर बोनी रह जाए कोई जाति अगर ठिगनी रह जाए आत्मा के जगत में चरित्र के जगत में तो उसके प्राण कहां हैं उसकी जड़ें कहां हैं ये पूछना जरूरी है कि जड़ें जरूर नीचे से कहीं काट दी गई हैं या काटी जा रही हैं और इसलिए व्यक्तित्व ऊपर नहीं प्रकट हो पा रहा है हम ऊपर से पूरे वृक्ष को भी काट दें तो कुछ नुकसान नहीं होता अगर जड़ें साबित हो तो नया वृक्ष फिर पैदा हो जाए लेकिन जड़ें हम नीचे से काट दें वृक्ष पूरा का पूरा साबित हो तो भी मर गया तो भी दिन दो दिन की बात है वृक्ष कुमला जाएगा और शाखाएं ढल जाएंगी और मृत्यु पास आने लगी वृक्ष के प्राण होते हैं जड़ों में जाति के प्राण कहां होते हैं राष्ट्रों के प्राण कहां होते हैं कभी सोचा है कि कहां होते हैं प्राण क्योंकि जहां होते हैं प्राण वहीं से बीमारियां उठती हैं और फैलती हैं जड़ें दिखाई नहीं पड़ती वृक्ष दिखाई पड़ता है किसी जाति किसी देश किसी समाज की जड़ें भी दिखाई नहीं पड़ती मनुष्य के जीवन में ऐसी कौन सी बात है जो दिखाई नहीं पड़ती और है शायद आपने कभी उस तरफ खोजबीन न की हो अगर हम मनुष्य के व्यक्तित्व को खोजें तो दो बात दिखाई पड़ेंगी आचरण दिखाई पड़ता है व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है विचार दिखाई नहीं पड़ते विचार अदृश्य आचरण की जड़ें विचार में होती हैं और अगर विचार की जड़ों को व्यवस्था से काट दिया गया हो तो आचरण अपने आप पंगु हो जाएगा आगे नहीं बढ़ सकेगा भारत के विचार की जड़ें काटी गई हैं और जिन्हें हम अच्छे और भले लोग कहते हैं और जिनके चरण पकड़ के हम सोचते हैं कि जगत का उद्धार और जीवन का सफलता हो जाएगी उन्हीं लोगों ने काट दी विचार के तल पर भारत ने आत्मघात कर लिया है और इसलिए आचरण के तल पर वृक्ष सूखता चला गया है और जीवन के तल पर हम उदास थके हुए और हारे हुए होते चले गए मैं ऐसे तीन जड़ों की बात आज करना चाहता हूं जो विचार के तल पर भारत के दुर्भाग्य का मूल आधार है और ये भी कह देना चाहता हूं कि जब तक उन तीन जड़ों को हम नहीं बदल लेते तब तक भारत कभी भी दुर्भाग्य से मुक्त नहीं हो सकता आज नहीं हजारों साल तक भी मुक्त नहीं हो सकता लाख उपाय कर ले हम ऊपर ऊपर वृक्ष को संभालने के हमारे सब उपाय थोथी सजावट साबित होंगे वृक्ष में प्राण नहीं आ सकेंगे जीवन सजीव नहीं हो सकेगा प्रतिभा जाग नहीं सकेगी शायद मेरी बात अजीब लगेगी क्योंकि वो जो नहीं दिखाई पड़ता उसके संबंध में बात करनी थोड़ी मुश्किल होती है पहली जड़ भारत के विचार के केंद्रों में जो आज तक भारत का कंसेप्ट ऑफ टाइम है समय की जो धारणा है वो गलत है उस समय की गलत धारणा के कारण हमारे जीवन का इतना अहित हुआ है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है हमारी समय की धारणा क्या है हमारा टाइम कंसेप्ट क्या है भारत के समय की धारणा ऐसी है जैसे सुबह सूरज निकलता है सांझ डूब जाता है फिर दूसरे दिन सुबह सूरज निकलता है फिर सांझ डूब जाता है एक वृत्ति एक सर्कुलर एक चक्र में सूरज गूमता है भारत को बहुत पहले यह अनुभव हुआ कि सूरज एक चक्र में घूमता है फिर वापस वहीं लौट आता है फिर वापस वहीं लौट आता है एक रिपीटेड सर्किल एक वृताकार परिभ्रमण ऋतुएं वर्षा आती है फिर दूसरी ऋतु आती है फिर तीसरी ऋतु आती है फिर वर्षा आ जाती है ऋतुएं भी एक परिभ्रमण करती है एक चक्र में घूमती है आदमी पैदा होता है बच्चा जवान बूढ़ा फिर मौत फिर बचपन फिर जवानी फिर मौत जीवन भी एक चक्र में घूमता है जीवन के इस चक्रीय अनुभव के आधार पर भारत ने यह सोचा कि समय भी एक चक्र में घूमता है सर्कुलर जो समय बीत गया वो फिर आ जाएगा समय एक व्रत में घूमता है बार बार जैसे हम एक चक्के को घुमाएं तो जो स्पोक अभी ऊपर है वो थोड़ी देर बाद नीचे चला जाएगा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, आएगा फिर नीचे जाएगा समय एक चक्र में घूमता है ऐसी भारत ने धारणा बनाई इस धारणा ने भारत के प्राण ले लिए यह धारणा बुनियादी रूप से गलत है समय चक्र की तरह नहीं घूमता है समय सर्कुलर नहीं है समय लिनियल है समय एक सीधी रेखा में जाता है और वापस कभी नहीं लौटता जो हो गया वो फिर कभी नहीं होगा समय एक सीधी यात्रा है जिसमें लौटने का कोई भी उपाय नहीं है समय परिभ्रमण नहीं कर रहा है आप कहेंगे समय की धारणा से भारत के दुर्भाग्य का क्या संबंध हो सकता गहरे संबंध संबंधे सोचेंगे तो दिखाई पड़ेंगे जो कौम ऐसा सोचती है कि समय एक चक्र में परिभ्रमण कर रहा है उस कौम का पुरुषार्थ नष्ट हो जाएगा उस कौम को कुछ करने जैसा है यह धारणा भी नष्ट हो जाएगी चीजें अपने आप घूम के अपनी जगह पर आ जाती हैं और घूमती रहती हैं हमें कुछ भी नहीं करना है नई चीजें होती नहीं पुरानी चीजें बार बार घूमती रहती हैं कलयुग है फिर आएगा सतयुग, फिर आएगा कलयुग और घूमता रहेगा फिर चौबीस तीर्थंकर होंगे फिर पहला तीर्थंकर होगा फिर चौबीस तीर्थंकर होंगे फिर पहला तीर्थंकर होगा फिर चौबीस तीर्थंकर होंगे कल्प घूमता रहेगा चके की तरह जो हो चुका है वो हजारों बार हो चुका है और आगे भी हजारों बार होगा आपके करने और ना करने का सवाल नहीं है समय के चक्र पर आप घूम रहे और घूमते रहेंगे जब एक मुल्क के प्राणों में ये धारणा बैठ गई कि हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है सूरज निकलता है डूब जाता है वर्षा आती है निकल जाती है गर्मी आती है फिर वर्षा आती है फिर गर्मी आती है ये चक्र में घूमता रहता है समय हमारे कर्म जैसा कुछ भी नहीं है हम दर्शक की भांति में घूमते हुए समय को देखने वाले लोग समय की इस परिभ्रमण की धारणा ने भारत को दर्शक बना दिया भूखता नहीं करता नहीं और दर्शकों की क्या स्थिति हो सकती है जीवन के मार्ग पर जिंदगी कोई तमाश गीनी नहीं है कि कोई तमाश की तरह हम देख रहे हैं कहीं खड़े होकर जिंदगी जीनी पड़ती है लेकिन जीने की धारणा तभी पैदा होती जब हमें यह विश्वास हो कि कुछ नया पैदा किया जा सकता है जो कभी नहीं था हम नए को निर्मित कर सकते हैं हमारे हाथ में है भविष्य भविष्य पहले से निर्धारित नहीं है निर्धारित होना है और हम निर्धारित करेंगे हमें निर्धारित करना है भविष्य को आने वाला कल हमारा निर्माण होगा किसी अनिवार्य व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के चक्र का घूम जाना नहीं लेकिन भारत दस हजार वर्षों से इस बात को माने बैठा है इतिहास का चक्र घूम रहा है इसीलिए भारत ने इतिहास की किताबें नहीं लिखी सारी दुनिया में इतिहास की किताबें हैं भारत के पास इतिहास की कोई किताब नहीं क्यों क्योंकि जो चीज बार बार घूम क्यों होनी है उसका इतिहास भी क्या लिखना भारत के पास कोई इतिहास नहीं है पश्चिम ने इतिहास लिखा क्योंकि उनकी दृष्टि यह है कि जो भी एक घटना एक बार घट गई है अब कभी रिपीट नहीं होगी उसे स्मरण रख लेना जरूरी है उसका इतिहास होना जरूरी है अब वो अब वो कभी भी वापस होने को नहीं एक एक, एक इवेंट हिस्टोरिक है एक एक घटना ऐतिहासिक है क्योंकि वह अकेली और अनूठी है इसलिए पश्चिम ने इतिहास लिखा उनके इतिहास में एक एक मिनट और एक एक घड़ी का उन्होंने हिसाब रखा हमारा कोई इतिहास नहीं हम ये भी नहीं बता सकते कि राम कब हुए हम ये भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि राम हुए भी कि नहीं हुए हमें रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि राम हर कल्प में होते हैं करोड़ों बार हो चुके हैं अरबों बार हो चुके हैं अरबों बार फिर भी होंगे ये राम की कथा बहुत बार होती रहेगी इसको क्या याद रखने की जरूरत है इसका हिसाब रखने की क्या जरूरत है इतिहास हम नहीं निर्माण किए यह आकस्मिक नहीं है ऐसा नहीं था कि हमें लिखना नहीं आता था दुनिया में सबसे पहले लिखने की इजाद हमने कर ली थी ऐसा भी नहीं कि हमें सुनिश्चित धारणा नहीं थी चीजों को लिखने की जो हमने लिखना चाह वो हमने बहुत सुनिश्चित लिखा है लेकिन हमें यह ख्याल ही पैदा नहीं हुआ कि जो चीज बार बार दोहरती है उसे स्मरण रखने की जरूरत क्या है वो तो दौड़ती रहेगी इसलिए इतिहास हमने नहीं लिखा और जब हमें यह ख्याल हो गया कि हर चीज पुनरुक्ति है तो जीवन से रस चला गया जीवन में रस होता है जब हर चीज नई हो जब हर चीज पुनरुक्ति है तो जीवन मोनोटोनस हो गया जीवन एक उदास एक ऊब उद हो गई एक बोर्डम हो गई कि ठीक है ये होता रहा है ये होता रहेगा ये चलता रहेगा ये चलता रहा है इसमें कुछ किया नहीं जा सकता नए की कोई संभावना नहीं हम ये कहते रहे कि आकाश के नीचे सब पुराना है नया कुछ भी नहीं हो सकता जबकि सच्चाई उल्टी है आकाश के नीचे सब नया है पुराना कुछ भी नहीं कल जो सूरज उगा था वो सूरज भी आज वही नहीं है जो आज उगा है कल जिस गंगा के किनारे आप गए थे वो गंगा आज वही नहीं है बहुत पानी बह चुका है नई गंगा वहां बह रही सिर्फ आंखों का भ्रम है कि लगता है कि वही गंगा है आप जो कल थे वो आज नहीं है जिंदगी रोज नई है और अगर जिंदगी रोज नहीं है तो जिंदगी में रस हो सकता है जिंदगी अगर वही है पुरानी पुरानी तो जिंदगी में रस नहीं हो सकता भारत विरस हो गया नीरस हो गया हमारा प्राण समय की धारणा ने और अगर जिंदगी नई हो ही नहीं सकती तो हमारे पास करने को क्या बचता है पुरुषार्थ क्या है हम क्या करें हमारे पास करने को कुछ भी नहीं बचता है एक इनहिबिटेबल व्हील है जो घूम रहा है एक अनिवार्य चक्र है जो घूम रहा है हमें करने को क्या है जब हमें करने को कुछ भी नहीं है तो धीरे धीरे करने की जो सामर्थ्य जो हम कुछ करते तो जागती और विकसित होती वो सो गई और समाप्त हो गई अगर एक आदमी को ये पता चल जाए कि मुझे चलने की कोई जरूरत नहीं है तो आप समझते हैं कि दो चार पांच साल वो न चले तो उसकी चलने की क्षमता बचेगी उसकी चलने की क्षमता खो जाएगी उसके पैर चलने का काम ही भूल जाएंगे एक आदमी दो चार पांच साल देखना बंद कर दे तो आंखें शून्य हो जाएंगी देखने की क्षमता विलीन हो जाएगी हम जिस जिस अंग का उपयोग करते हैं वही अंग विकसित होता है हमने पुरुषार्थ का उपयोग नहीं किया वो पुरुषार्थ विकसित नहीं हुआ इसलिए दरिद्र हैं इसलिए गुलाम थे इसलिए दरिद्र रहेंगे और किसी भी दिन गुलाम हो सकते हैं क्योंकि जिस मुल्क के भाव में पुरुषवार्थ की भावना नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं उस मुल्क का सौभाग्य उदय नहीं हो सकता है इस समय की इस धारणा ने हमें भाग्यवादी बनाया फेटलिस्ट बनाया इसलिए अगर गुलामी आई तो हमने कहा ये भाग्य अगर दरिद्रता आई तो हमने कहा ये भाग्य अगर उम्र हमारी कम हो गई और हमारे बच्चे कम उम्र में मरे तो हमने कहा ये भाग्य हमने प्रत्येक चीज की एक व्याख्या खोज ली कि ये भाग्य इसमें कुछ किया नहीं जा सकता भाग्य का मतलब क्या है भाग्य का मतलब कि ये ऐसी घटना है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते भाग्य का और कोई मतलब नहीं है भाग्य का मतलब है कि हम करने से अपने को छुटकारा चाहते हैं इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं ऐसा हुआ ऐसा होना था ऐसा होगा फिर हम कहां खड़े रह जाते हैं इस समय की चक्री दृष्टि ने हमें भाग्यवादी बना दिया और भाग्यवादी कोई भी देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता है समृद्धि के लिए चाहिए श्रम समृद्धि के लिए चाहिए संघर्ष समृद्धि के लिए चाहिए नए आकाश नए मार्ग नए शिखर छूने की कामना कल्पना सपने वो सब हमसे छिन गए जो हो रहा है उसे सह लेना है कुछ करने को हमारे सामने नहीं रह गया इसलिए जब देश गुलाम हुआ तो हमने कहा कि होगा भाग्य बिहार में अकाल पड़ा तो गांधी जैसे अच्छे आदमी ने भी ये कहा कि बिहार के लोगों के पापों का फल है गांधी के भीतर से भारत की वही पुरानी मूलता हजारों साल की बोल रही है गांधी को ख्याल भी नहीं कि हम ये क्या कह रहे हैं बिहार के लोग अकाल में भूखे मरते हैं तो ये उनके पापों का फल है मतलब हम इस संबंध में कुछ करने की सामर्थ्य खत्म हो गई वो अपने पापों का फल भोग रहे हैं और पापों का फल भोगना पड़ेगा हम इसमें क्या कर सकते हैं अभी गुजरात में बाढ़ आई और लोग बह गए और मर गए उनके पापों का फल हम क्या कर सकते हैं अपने अपने पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है एक निराश चिंतन जीवन के बाबत हमारा खड़ा हो गया हम जीवन को बदल नहीं सकते हम जीवन को वैसा नहीं बना सकते जैसा हम चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं पृथ्वी हो वैसी पृथ्वी हम बना नहीं सकते ये हमारी सामर्थ्य के बाहर है एक बार जब देश ने यह धारणा भीतर ग्रहण कर ली देश की आत्मा सो गई प्रतिभा खो गई सामर्थ्य नष्ट हो गया ये विचार पीछे काम कर रहा है हमारे जीवन को नष्ट करने में साथ ही इससे कुछ और फल हुए जो कौन यह मानती है कि आगे भी वापस वही फुलरुक्त होगा जो पीछे हो चुका है उसकी आंखें पीछे लग जाती हैं आगे नहीं उसकी दृष्टि अतीत उन्मुखी हो जाती है वो पीछे की तरफ देखना शुरू कर देती है क्योंकि जो पीछे हुआ है वही आगे भी होने वाला है तो भविष्य को जानने का एक ही रास्ता है कि हम अतीत को जान लें कि वही पुनरुक्त होगा वही दौड़ेगा तो पूरे भारत की आंख अतीत पर लग गई जो अब है ही नहीं जो जा चुका है। और यह वैसा ही है जैसे हम कार के लाइट पीछे की तरफ लगा दें कार आगे की तरफ चले और लाइट पीछे की तरफ हो तो दुर्घटना सुनिश्चित है दुर्घटना होने ही वाली है क्योंकि कार चलेगी आगे की तरफ और प्रकाश उसकी आंखों का पड़ेगा पीछे की तरफ जिस रास्ते से कोई संबंध नहीं है उस पर प्रकाश पड़ेगा और जिस रास्ते से आगे संबंध है वह अंधकार पूर्ण होगा भारत की आंखें भारत के राष्ट्र की आंखें सामने की तरफ नहीं है पीछे की तरफ नहीं है हम विचार करते हैं राम का हम विचार करते हैं महावीर बुद्ध का हम कभी विचार नहीं करते आने वाले भविष्य का आने वाले बच्चों का न राम इतने महत्वपूर्ण है न बुद्ध न महावीर जितना आने वाला कल पैदा होने वाला बच्चा है एक एक घर में पैदा होने वाला साधारण सा बच्चा भी पुराने सारे अतीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो होने वाला है और अतीत हो चुका जा चुका समाप्त हो चुका है इसलिए बच्चे हमारे रोज नष्ट होते चले गए हैं। उन पर कोई ध्यान नहीं ध्यान बूढ़ों पर है ध्यान मुर्दों पर है जो जा चुके व्यतीत हो चुके उन पर हमारा ध्यान है बच्चों पर हमारा कोई ध्यान नहीं समय की ऐसी धारणा परिभ्रमण करने वाली सर्कुलर कंसेप्ट अतीतवादी बना देता है मनुष्य को भविष्य भविष्य जैसी कोई चीज नहीं रह जाती और जो कौम पीछे की तरफ देखने लगती उस कौम की आत्मा बूढ़ी हो जाती है ये समझ लेना जरूरी ये इसलिए समझ लेना जरूरी है आपने ख्याल शायद न किया हो बच्चे हमेशा भविष्य की तरफ देखते हैं बच्चों का कोई अतीत नहीं होता देखेंगे भी क्या पीछे की तरफ देखने को कोई स्मृति नहीं होती कोई मेमोरी नहीं होती बच्चे हमेशा भविष्य की तरफ देखते हैं बूढ़े बूढ़े हमेशा अतीत की तरफ देखते हैं भविष्य उनका कुछ होता नहीं भविष्य में सिर्फ मौत होती है एक दीवाल की तरह उसके आगे देखने को कुछ होता नहीं भविष्य यानी सूर्य भरावट होती है अतीत की तो बूढ़ा हमेशा बैठ स्मृति करता है ऐसा था बचपन ऐसी थी जवानी ऐसे थे दिन इस भाव घी बिकता था इस भाव बेहूं बिकता था वो ये सारी बातें सोचता रहा भविष्य कहीं नहीं है उसके पास उसके पास है अतीत वृद्ध मन का लक्षण है अतीत का चिंतन बूढ़ा अतीत का चिंतन करने लगता है बच्चा बाल मन का लक्षण है भविष्य और युवा मन का लक्षण है वर्तमान युवक जीता है वर्तमान में अभी और यहां न उसे भविष्य की फिक्र है न उसे अतीत की न वो बच्चा है न वो बूढ़ा है अभी जो आनंद मिल जाए वो उसे जी लेना चाहता है इस क्षण में जो मिल जाए वो उसे भोग लेना चाहता है जब बच्चा था तो भविष्य था जब बूढ़ा हो जाएगा तो अतीत होगा युवा है तब वर्तमान कोमे भी तीन तरह की होती हैं बचपन में जो कॉमें होती हैं जैसे रूस रूस के पास कोई अतीत नहीं है उन्होंने अतीत को छोड़ दिया इंकार कर दिया वो गया 1917 सौ सत्रह के बाद उनका कोई अतीत नहीं है वो उसकी बात भी नहीं उठाते भविष्य है और भविष्य का चिंतन और विचार करना है और उसे निर्मित करना है अमरीका उस जवान कौम कहा जा सकता है उसके पास न कोई अतीत है न कोई भविष्य अभी इसी क्षण जी लेना है अभी इसी क्षण जी लेना है जो है उसे भोग लेना है भारत को बूढ़ी कौम कहा जा सकता है मैं लक्षण बता रहा हूं उसके पास न कोई भविष्य है न कोई वर्तमान है अतीत है राम की कथा है बुद्ध की कथा है महावीर के स्मरण हैं वो जो बीत गया सुखद स्वर्ण उस सब की हजारों स्मृतियां हैं उन्हीं स्मृतियों में जीना है मैं आपसे कहना चाहता हूं अतीत का इतना चिंतन रुगण वार्धक्य का लक्षण है और यह अतीत का चिंतन समय की धारणा से पैदा हुआ है विकासमान जाति के लिए भविष्य का चिंतन जरूरी है विकासमान राष्ट्र के लिए भविष्य महत्वपूर्ण है और भविष्य के बाबत विचार क्या होगा क्या हो सकता है क्योंकि अतीत के संबंध में हम कुछ भी नहीं कर सकते वो जो हो गया हो गया अब उसे अंडन नहीं किया जा सकता अब उसमें कुछ भी हेरफेर करने का उपाय नहीं है अब उसमें एक रत्ती भर फर्क करने की कोई संभावना नहीं है तो अगर हम अतीत को ही सदा देखते रहे तो धीरे धीरे हमारे चित्त में ये धारणा पैदा हो जाएगी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अतीत में कुछ भी नहीं किया जा सकता और जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं हमारी चेतना उसी के साथ तल्लीन हो जाती है और एक हो जाती है हम जो ध्यान करते हैं जिसका मेडिटेशन करते हैं उसी जैसे हो जाते हैं अतीत को देखने वाले लोग धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं तो आश्चर्य नहीं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अतीत में कुछ भी नहीं किया जा सकता भविष्य की तरफ देखने वाले लोग इस नतीजे पर पहुंच जाए कि सब कुछ किया जा सकता है तो आश्चर्य नहीं है क्योंकि भविष्य का मतलब ही यह है कि जो अभी नहीं हुआ है और हो सकता है हो सकने का मतलब यह है कि पॉसिबिलिटी है हजार हजार संभावनाएं हैं उनमें से कोई भी संभावना चुनी जा सकती है भविष्य की तरफ देखने वाली जाति जवान हो जाएगी युवा हो जाएगी ताजी हो जाएगी जीने की सामर्थ्य खोज लेगी अतीत की तरफ देखने वाली कौम जड़ हो जाएगी बूढ़ी हो जाएगी उसके स्नायु सूख जाएंगे समय की इस धारणा ने हमारे दुर्भाग्य का बहुत बड़ा काम पूरा किया है समय का यह विचार बदलना होगा ताकि हम देश की प्रतिभा को भविष्योन्मुखी बना सकें ताकि हम देश की प्रतिमा को यह भाव और दृढ़ आधार दे सकें कि तुम कुछ कर सकते हो तुम्हारे हाथ में है कुछ और दूसरी बात दूसरा केंद्र दूसरी जड़ दूसरी जड़ एक अद्भुत रूप से हमें हैरान किए रही है और हमारे प्राणों में बहुत गहरा उसका विस्तार है और वो जड़ है इस बात की कि हमने कर्म फल के सिद्धांत की एक ऐसी धारणा स्वीकार की है कि कर्म तो करेंगे आप अभी और फल मिलेगा अगले जन्म में इतना विलंबित फल इतना डिलेड रिजल्ट अजीब बात अभी मैं आग में हाथ डालूंगा तो अगले जन्म में जलूंगा अभी चोरी करूंगा और अगले जन्म में फल मिलेगा काज और इफेक्ट हमेशा जुड़े हुए होते हैं उनके बीच में फासला नहीं होता कार्य और कारण संबंधित होते हैं उनके बीच में रक्ति भर का फासला नहीं होता बीज और वृक्ष में फासला होता है अगर बीज और वृक्ष में रक्ति भर का फासला पड़ जाए तो उस बीज से वृक्ष पैदा ही नहीं हो सकेगा उतना फासला फिर बीज से संबंध ही टूट गया बीज और वृक्ष एक ही सातत्य के हिस्से हैं, एक ही कंटिन्यूटी के मैं जो करता हूं और उसका फल उससे ही जुड़ा हुआ है संयुक्त है तत्ण संबंधित है ये बड़ी झूठी बात है कि अभी मैं करूंगा काम और फल मिलेगा अगले जन्म लेकिन यह धारणा हमने विकसित क्यों की और इस धारणा की वजह से हमने कितना दुख भोगा उसका हिसाब लगाना मुश्किल है यह धारणा इसलिए विकसित करनी पड़ी कि समाज में ये दिखाई पड़ता था कि एक आदमी अच्छा है और दुख भोग रहा है और एक आदमी बुरा है बेईमान है और सुख भोग रहा है और हमारे साधु संतों और महात्माओं को बड़ी मुश्किल हुई इस बात को समझाने में कि इसका मतलब क्या है इसके दो ही मतलब हो सकते थे एक मतलब तो ये हो सकता था कि बुरे काम का बुरे फल से कोई संबंध नहीं अच्छे काम का अच्छे फल से कोई संबंध नहीं एक आदमी चोरी करता है बेईमानी करता है और इज्जत प्रतिष्ठा और समृद्धि में जीता है और एक आदमी ईमानदारी से रहने की कोशिश करता है सच बोलता है दुख पाता है कष्ट पाता है इसका एक मतलब तो यह हो सकता था कि इससे कोई संबंध नहीं है आप क्या करते हैं आपको क्या मिलेगा यह संबंधित नहीं है एक्सीडेंटल संयोगिक अगर ये बात कोई मुल्क मान ले तो उस मुल्क में नीति और धर्म विलीन हो जाएंगे तो संत महात्माओं की इतनी हिम्मत न थी कि इस बात को मानते इसको बात को मानने का मतलब तो यह था कि फिर नैतिक आचरण के लिए कोई आधार न रहा दूसरा विकल्प यह था कि आदमी जैसा करता है वैसा ही फल पाता है लेकिन आंखें तो ये बताती हैं कि बेईमान सुख पा रहे हैं ईमानदार दुख पा रहे हैं तब क्या इसमें क्या हल निकाला जाए तो हल ये निकाला गया कि वो बेईमान जो अभी सुख पा रहा है पिछले जन्म की ईमानदारी का फल पा रहा है और वो जो ईमानदार दुख पा रहा है वो पिछले जन्म की बेईमानी का दुख पा रहा है फल तो हमेशा वैसा ही मिलेगा जैसा कर्म है लेकिन पिछले जन्मों के कर्म सब इकट्ठे होकर फल लाते इस जन्म से हमने संबंध तोड़कर पिछले जन्म से जोड़ा ताकि व्याख्या में तकलीफ ना हो लेकिन ये व्याख्या हमें और भी बड़े गड्ढे में ले गई मेरी अपनी समझ यह है कि इस धारणा ने कि पिछले जन्मों के विलंबित फल हमें मिलते हैं दो कारण हमारे सामने खड़े कर दिए दो दो स्थितियां बना दी एक तो ये कि बुरा काम करने के प्रति जो तीव्र विचार होना चाहिए था वो शिथिल हो गया क्योंकि अगले जन्म में फल मिलने वाला है पहले तो यही पक्का नहीं कि अगला जन्म होगा कि नहीं होगा इसका कोई प्रमाणीभूत उपाय नहीं कोई मुर्दे लौटकर कहते नहीं कि अगला जन्म होगा अगले जन्म की बात ने तथ्य को इतना कमजोर कर दिया कि आज जो मेरी जरूरत है उसको आज पूरा करूं या अगले जन्म में होने वाले फलों का विचार करूं आज की जरूरत इतनी इंटेंस और अर्जेंट है आज की जरूरत इतनी जरूरी है कि अगले जन्म के विचार के लिए उसे स्थगित नहीं किया जा सकता तो फिर जो ठीक लगे अभी करूं अगले जन्म का अगले जन्म में देखा जाएगा ऐसा एक पोस्टोनमेंट हमारे माइंड में पैदा हुआ एक स्थगन पैदा हो गया कि ठीक है अभी जो करना है वो करो अगले जन्म में देखा जाएगा इतने दूर की बात से मनुष्य प्रभावित नहीं हो सकता इतने दूर के फल मनुष्य के जीवन और चरित्र को गतिमान नहीं कर सकते इतनी आकाश की और हवा की बातें मनुष्य के प्राणों के जीवंत तो तथ्य नहीं बन सकती इसलिए भारत का सारा चरित्र ही हो गया क्योंकि दिखाई पड़ा कि अभी तो बुरा करने से अच्छा फल मालूम होता है अगले जन्म का अगले जन्म में देखा जाएगा फिर कौन कहता है कि अगला जन्म में फिर कौन कहता है कि इस जन्म में जब बुरा आदमी अच्छे फल भोग सकता है तो अगले जन्म में भी वो को कोई तरकीब नहीं निकाल लेगा कौन कह सकता है जब इस जन्म में तरकीब निकालने वाले तरकीब निकाल लेते हैं तो अगले जन्म में भी निकाल ही लेंगे कौन कह सकता है फिर कौन जानता है कि आदमी समाप्त नहीं हो जाता शरीर के साथ तो इन सारी बातों ने स्थिति को बिल्कुल डमाडूम कर दिया और भारत के व्यक्तित्व को एकदम शिथिल कर दिया उसके पास कोई जीवंत नियम ना रहे जिनके आधार पर वो चरित्र को और आचरण को और जीवन को ऊंचा उठाने की चेष्टा करे दूसरा परिणाम यह हुआ दूसरी धारणा यह विकसित हुई कि अगर मैं पाप भी करूं तो कुछ पुण्य करके उन पापों को रद्द किया जा सकता है स्वाभाविक अगर एक एक कर्म का फल इंडिविजुअल कर्म का फल मिलता होता तो एक कर्म के फल को दूसरा कर्म का फल रद्द नहीं कर सकता था लेकिन हमको फल मिलना था होलसेल इकट्ठा एक जन्म भर के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना था। तो हम अपने पाप और पुण्यों का लेखा जोखा रख सकते हैं पाप भी कर सकते हैं और पुण्य करके उनको रद्द भी कर सकते हैं अंतिम हिसाब में जोड़ बाकी में अगर पुण्य बच जाए तो मामला खत्म हो जाता है तो परिणाम यह हुआ कि पाप भी करते रहो एक तरफ दूसरी तरफ पुण्य भी करते रहो एक तरफ लाखों रुपया चूसो शोषण करो दूसरी तरफ दान करो मंदिर बनाओ तीर्थ जाओ इधर से पाप करो इधर से पुण्य भी करते रहो तो लाभ और हानि बराबर होती रहे और अखीर में जोड़ पुण्य का हो जाए तो जिंदगी भरपाक करो बुढ़ापे में थोड़ा पुण्य करो और हिसाब ठीक कर लो अपना इस तरह एक कनिंगनेस एक कनिंग मैथमेटिक्स एक चाला गणित हमने आध्यात्मिक जीवन के संबंध में पैदा कर लिया तो एक आदमी शोषण करे इसको हमने बुरा ना समझा दान करे इसकी हमने प्रशंसा की और हमने कभी यह न पूछा कि दान करने योग पैसा इकट्ठा कैसे होता है दान करने योग पैसा इकट्ठा कैसे हो सकता है नहीं लेकिन उसका हमने विचार नहीं किया दान पुण्य है तो शोषण के पाप को दान के पुण्य से काटा जा सकता है दान की हमने खूब प्रशंसा की मंदिर बनाने की तीर्थ बनाने की साधु संन्यासियों को भोजन कराने की ब्राह्मणों को भोजन कराने की गाय दान कर देने की हजार तरह की हमने तरकीबें ईजाद की जिनसे हम पाप करते रहे और उनको काटने का उपाय भी कर ले चरित्र नीचे गिरना निश्चित था क्योंकि जो मुल्क ऐसा सोचता है कि एक पाप को पुण्य करके काटा जा सकता है वो मूल कभी भी पाप से मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि जब तक हमें यह ख्याल न हो कि पाप अल्टीमेट है जब तक हमें यह ख्याल ना हो कि एक पाप को किसी पुण्य से कभी नहीं काटा जा सकता एक कर्म को दूसरे कर्म से नहीं काटा जा सकता है तब तक तब तक उस पाप के प्रति हम बचने के उपाय खोजने की कोशिश करेंगे इस धारणा ने हमारा जीवन ले लिया मैं इसके संबंध में दो बात कहना चाहता हूं एक तो बात यह कर्म विलंबित फल नहीं लाता कर्म इसी क्षण फल लाता है एक आदमी अभी क्रोध करता है तो अभी क्रोध के नरक से गुजर जाता है एक आदमी अभी चोरी करता है तो चोरी के भय अपराध पीड़ा डर उन सबकी पीड़ाओं से अभी गुजर जाता है एक आदमी अभी किसी की हत्या करता है तो हत्या करने के पहले और हत्या करने के बाद वो जिस मानसिक उत्पीड़न से मानसिक भय से मानसिक उत्ताप से गुजरता है वो आदमी जो मर गया उसकी पीड़ा से बहुत ज्यादा है एक आदमी को मैं मार डालू उस आदमी को मरने में जितनी पीड़ा होगी उस ज्यादा पीड़ा से मारने के पहले और मारने के बाद मुझे गुजरना पड़ेगा अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी अगले जन्म में फिर मुझे कोई मारे नहीं कृत्य तो अपने साथ ही फल को लिए हुए हैं इधर मैंने कृत्य शुरू किया और उधर फल मेरे ऊपर टूटना शुरू हो गया एक अच्छा काम आप करें एक प्रेम का कृत्य और उसके साथ ही उसकी सुबह आनंद और सुगंध प्रेम के एक के साथ ही उसके पीछे ही एक हवा है शांति की एक आनंद की एक धन्यता की पाप के साथ ही एक पश्चाताप है एक पीड़ा है इस पुरानी धारणा की जगह नई धारणा चाहिए भारत के मन को कि प्रत्येक कर्म का फल तत्क्षण है आगे पीछे नहीं इतना भी फासला नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं मैंने किया और करने के साथ ही फल भी उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। मैं एक छत पर से कूद पड़ू मैं छत पर से कूदा और कूदने के साथ ही गिरना भी शुरू हो गया कूदना और गिरना दो बातें नहीं हैं कूदना उसी चीज का प्रारंभ है जिसको हम गिरना कहते हैं मैंने क्रोध किया और क्रोध के साथ ही जलना शुरू हो गया हमें कर्म ही फल है इस उद्घोषणा को मुल्क के प्राणों पर ठोक देना होगा कि कर्म ही उसका फल है इसलिए आगे सोच विचार का सवाल नहीं है सोचना है तो इसी क्षण कि ये मुझे करना है या नहीं दूसरी बात ये जो हमें दिखाई पड़ता है कि एक बेईमान आदमी सफल हो जाता है एक ईमानदार आदमी असफल हो जाता है हमने कभी बहुत विचार नहीं किया इस बात का क्योंकि हमारी धारणा थी उससे हमने निपटारा कर लिया एक्सप्लेनेशन मिल गया इसलिए विचार नहीं किया जब एक बेईमान आदमी सफल होता है तब कभी आपने ख्याल किया कि बेईमान आदमी में और गुण भी होते हैं और जब ईमानदार आदमी असफल होता है तो आपने कभी ख्याल किया ईमानदार आदमी में और अयोग्यताएं भी हो सकती हैं एक बेईमान आदमी करीजियस हो सकता है साहसी हो सकता है और एक ईमानदार आदमी कमजोर हो सकता है हिम्मतहीन हो सकता है कायर हो सकता है और अगर बेईमान आदमी सफल होता है तो मैं आपसे कहता हूं सफल वो अपने साहस की वजह से होता है बेईमानी की वजह से नहीं और अगर ईमानदार आदमी असफल होता है तो ईमानदारी की वजह से असफल नहीं होता असफल होता साहस की कमी की वजह से एक आदमी की सफलता में मल्टी कॉजिलिटी होती बहुत कारण होते हालांकि ईमानदार आदमी असफल होता है तो उसको भी मजा इसी में आता है बताने में कि मैं ईमानदारी की वजह से असफल हो गया ईमानदारी की वजह से दुनिया में कोई कभी असफल नहीं हुआ है और न हो सकता है और बेईमानी की वजह से न कोई दुनिया में कभी सफल हुआ है ना हो सकता है लेकिन मल्टी कॉजिलिटी है बेईमान आदमी के पास और गुण भी है वो साहसी हो सकता है वो बुद्धिमान हो सकता है वो आदमी संगठन की क्षमता में कुशल हो सकता है वो आदमी भविष्य को देखने की अंतर्दृष्टि वाला हो सकता है और इन सारी चीजों से वो सफल हो जाएगा और एक जिसको हम ईमानदार आदमी कह सकते हैं वो सिर्फ ईमानदार है और उसके पास कुछ भी नहीं ना उसके पास साहस है न अंतर्दृष्टि ना जीवन को समझने की कोई कुशलता है और समझ है। ना पहल लेने की हिम्मत है कि इनिशिएट कर सके किसी बात को वो असफल हो जाएगा और वो ईमानदार आदमी अपने मन में ये सोच के बहुत संतोष सांत्वना और कंसोलेशन पाएगा कि मैं इसलिए असफल हो गया कि मैं ईमानदार हूं इसलिए आप असफल हो गए हैं आपकी असफलता के दूसरे कारण और ये ईमानदार आदमी उस सफल आदमी की निंदा करना चाहेगा ईर्ष्या बस जिलसी है पीछे कि वो सफल हो गया है तो उसकी निंदा का एक ही उपाय है कि बेईमानी की वजह से सफल हो गया है मैं आपसे कहना चाहता हूं जीवन के गणित में दुर्गुण कभी भी कोई समृद्धि कोई सफलता न लाते हैं न ला सकते हैं जीवन का गणित बड़ा है एक आदमी चोरी करने जाता है आप सिर्फ इतना ही देखते हैं कि वो चोर है लेकिन चोर की हिम्मत है आपके पास अपने घर में भी डर के चलते हैं चोर दूसरे के घर में भी निडर चलता है अपने घर के अंधेरे में भी प्राण छिपाते हैं चोर दूसरे के अंधेरे में ऐसा दूसरे के घर के अंधेरे में ऐसा भूलता है जैसे दिन की रोशनी हो और अपना घर हो यह क्वालिटी चोरी से बिल्कुल अलग बात ये गुण एक बिल्कुल अलग बात जापान में चोर था उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी उसको लोग मास्टर थीफ कहते थे कहते थे ऐसा चोर नहीं हुआ कभी कला गुरु था वो चोरों का और यहां तक उसकी प्रसिद्धि हो गई थी कि जिस घर में वो चोरी कर लेता था उस घर के लोग गौरव से लोगों से कहते थे कि हमारे यहां मास्टर थीफ ने चोरी की हम कोई साधारण समृद्ध लोग नहीं है उस कलागुरु की नजर भी हमारे घर की तरफ गई लोग इसकी प्रशंसा करते थे लोग प्रतीक्षा करते थे कि वो कलागुरु कभी उनके तर, घर की तरफ भी नजर कर ले क्योंकि तो जिसके घर की तरफ वो देखता वो आदमी खानदानी रईस हो जाता वो बूढ़ा हो गया चोर उसके लड़के ने उससे कहा कि आप तो बूढ़े हो गए अब मेरा क्या होगा मुझे कुछ सिखा दें उस बूढ़े ने कहा कि यह बड़ा कठिन मामला है चोरी जितनी सरल दिखाई पड़ती है उतनी सरल चीज नहीं है बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है उस बुड्ढे ने का बड़ा जटिल विज्ञान इसमें बड़े गुण चाहिए एक सैनिक से कम हिम्मत की जरूरत नहीं एक संत से कम शांति की जरूरत नहीं एक ज्ञानी से कम अंतर्दृष्टि की जरूरत नहीं तब आदमी चोर बन सकता है उसके लड़के ने कहा क्या आप कहते हैं संत योद्धा ज्ञानी इनके गुण चाहिए उसके गुण ने कहा कि इनके गुण चाहिए तब चोरी सफलता नहीं लाती ये गुण सफलता लाते चोरी क्या सफलता ला सकती है चोरी तो अपने आप में असफल होने को आबद्ध है इतने बल जोड़ दो तो सफल हो सकती है फिर उस लड़के ने कहा कि कुछ मुझे सिखाएं उसने कहा चल तू रात मेरे साथ जवान लड़का अंधेरी रात वे जाके नगर के सम्राट के महल में पहुंच गए वो बूढ़ा है उसकी उम्र कोई सत्तर साल पार कर चुकी वो जाके दीवाल की ईटें फोड़ने लगा और लड़का खड़ा कपड़ा है उस बूढ़े ने कहा कंपन बंद कर क्योंकि यहां कोई साहूकारी करने नहीं आए हैं कि कपते तो हुए भी हो जाए चोरी करने आए हाथ कपा की गए बुढे आदमी का सत्तर वर्ष का बूढ़ा हाथ है और वो ईंटे ऐसे तोड़ रहा है जैसे कोई कारीगर मौज से अपने घर काम कर रहा हो लड़का कपरा है कि दूसरे का घर है कहीं आवाज ना हो जाए कहीं कुछ ना हो जाए और वो बूढ़ा ऐसी शांति से खोद रहा है ईटे जैसे अपना घर है उस लड़के ने कहा बाबा आपके हाथ नहीं कपते उस बूढ़े ने का चोर तभी हुआ जा सकता है जब हम सबकी संपत्ति अपनी मानते हो तो चोर होना बहुत मुश्किल चोर होना आसान नहीं उसने ईटें तोड़नी है वो भीतर चला गया लड़का भी कपता हुआ उसके साथ पीछे गया है लेकिन उसकी छाती इतने जोर से धड़क रही है कि वो समझ भी नहीं आ रहा है कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था ये क्यों और गुरने काल तो देखो इतने घबरा हो गए तो गति बहुत मुश्किल है बहुत शांत बहुत ध्यानपूर्वक ही चोरी की जा सकती बहुत मेडिटेटिवली क्योंकि दूसरे का घर लोग सोए हुए तेरा तो हृदय इतने जोर से धडक रहा है कि उसकी धड़कन से लोग जग जाएं ऐसे काम नहीं चलेगा ऐसा धड़कते हुए तो चीज गिर जाएगी धक्का लग जाएगा सब गड़बड़ हो जाएगा इस अंधेरे में इतनी कुशलता से जाना है कि जरा सी आवाज ना हो लेकिन लड़के के तो पैर कपड़े हैं और उसको चांदों तरफ लोग दिखाई पड़ रहे हैं कि वो खड़ा है दीवार के पास कोई अब कोई जागा किसी को खांसी आ गई है कोई रात में बर रहा है आवाज कर रहा है और वो घबरा रहा है बूढ़ा उसको लेकिन भीतर ले गया वो ताले खोलता हुआ चला गया है वो आखिरी अंदर के कक्ष में पहुंच गया उसने लड़के को कहा तू भीतर जा और जो चीज तुझे तु पसंद हो जो चीजें वो लेके बाहर आ जा मैं बाहर खड़ा हूँ वो दरवाजे पर खड़ा है लड़का भीतर गया उसे तो कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता पसंद करने की तो बात बहुत दूर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या वहां है और क्या नहीं और तभी उसने देखा कि उसके बाप ने दरवाजा बंद कर दिया है और जोर से दरवाजा पीटा है और चिल्लाया कि चोर है और बाप भाग गया वो लड़का कमरे के भीतर है सारे घर के लोग चाक गए अब हाँ वो दिया लिए लालटन लिए खोज कर रहे हैं उस लड़के के तो प्राण सूख गए बिल्कुल उसने कही तो बाप ने मर बढ़ाला ये कैसी चोरी सिखाई ये क्या किया पागलपन अचानक जैसे ही इतनी खतरे की इतने डेंजर की स्थिति पैदा हो गई वैसे ही विचार खत्म हो गए इतने खतरे में विचार नहीं चल सकते विचार चलने के लिए सुविधा चाहिए कंफर्ट चाहिए इतना खतरा है कि जान जाने को है तो उसके विचार शून्य हो गए अभी कोई आपकी छाती पर छोरा लेके खड़ा हो जाए तो फिर मन चंचल नहीं रहेगा उस वक्त मन के चंचल होने के लिए आराम से तकिया चाहिए बिस्तर चाहिए तब मन चंचल होता है खतरे की नौक जान जिंदगी में खतरे में पड़ जाए तो कहां की चल चलता मन एकदम थिर हो जाए उसका मन थिर हो गया और एकदम उसे कुछ अंतर्दृष्टि हुई उसने दरवाजे को नाखून से खुरचा जैसे कि कोई बिल्ली या कोई चूहा आवाज कर रहा हो उसे कुछ समझ में ना आया कि ये मैं क्यों कर रहा हूं जैसे कोई अंतर्दृष्टि जैसे कोई भीतर से कोई इंट्यूशन एक नौकरानी बाढ़ से गुजरती थी उसने दरवाजा खोला कि भीतर शायद कोई बिल्ली है या क्या चोर को वो खोज भी रहे थे उसने ऐसा हाथ बढ़ा के जो दिया हाथ में लिया था भीतर से झांक के देखा अचानक उसने सोचा नहीं था कि नौकरानी हाथ भीतर बढ़ाएगी और दिया जला हुआ आगे होगा इसका उसे क्या पता हो सकता था ये विचार नहीं था कोई योजना न थी कोई प्लानिंग न थी लेकिन दिया देख कर अचानक उसके मुंह से फूक निकल गई दिया बुझ गया और उसने धक्का दिया अंधेरे में और भागा 10 10-25 लोग उसके पीछे भागे आज उसे जिंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि इतनी तेजी से भी भागा जा सकता है वो जितनी तेजी से भाग रहा था तीर की तरह जा रहा था उसे आज पहली दफ़ा पता चला कि मेरा शरीर इतना गतिवान जिसे तीर चल रहा हो जब जान पर बाजी हो तो सारी शक्तियां जग जाती एक कुएं के पास से गुजरता था दस बीस कदम पीछे लोग रह गए हैं और ऐसा लगता है कि वो अब पकड़ते हैं अब पकड़ते हैं तभी उसे कुएं के घाट पर एक पत्थर दिखाई पड़ा उसने उठाया और कुएं में पटक दिया दौड़ के जो पीछे लोग आ रहे थे वो कुएं को घेर के खड़े हो गए उन्होंने समझा कि वो चोर कुएं में कौन पड़ा वो एक वृक्ष के नीचे चोर खड़ा रहा देखता रहा उन्होंने कहा तो अपने हाथ से मर गया कुआ बहुत गहरा है सुबह देखेंगे जिंदा रहा तो ठीक मर गया तो ठीक वो वापिस जाके अपने महल में सो गए होंगे वो लड़का अपने घर पहुंचा देखा पिता कंबल ओढ़ के सोया हुआ है उसने क्रॉस से कंबल खींचा और कहा कि ये क्या मामला है मेरी जान ले ली? उस बूढ़े ने कब रात मत करो तुम आ गए अब सुबह बातचीत करेंगे बस आ गए ठीक है अब सुबह बातचीत करेंगे उसने कहा कि सुबह नहीं हमें तो ऐसे अनुभव से गुजर गया क्या किया आपने उसने कहा छोड़ो उस बात को तुम आ गए बात खत्म होगी कल से तुम खुद भी चोरी करने जा सकते हो चोर सफल होता है चोरी की वजह से नहीं चोर सफल होता है दूसरे गुणों की वजह से और जब अचोर आदमी में उतने गुण होते हैं तो उसकी सफलता क्या क्या कहना वो महावीर बन जाता है बुद्ध बन जाता है बेईमान सफल होता है बेईमानी की वजह से नहीं और दूसरे गुणों की वजह से और जब कभी ईमानदार आदमी उन गुणों को पैदा कर लेता तो उसकी सफलता का क्या कहना वो सुकरात बन जाता है वो वो जीसस बन जाता है आप हैरान हो जाएंगे दुनिया के बुरे से बुरे आदमियों की सफलता के पीछे वही गुण हैं जो दुनिया के अच्छे से आदमी की सफलता के पीछे गुण वही है सफलता के असफलता के गुण भी वही है हमने एक झूठी व्याख्या पकड़ ली थी और उसके हिसाब से हमने समझा था कि हमने सब मामला हल कर लिया उसके नुकसान भारी पड़े है वो सारी धारणा बदल देने की जरूरत है ताकि नीचे से जड़ बदल जाए और आदमी के व्यक्तित्व को हम नई बुनियाद दे सके इस संबंध में एक बात और और फिर मैं तीसरा सूत्र कहकर अपनी बात पूरी करूं एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि हमारी पुरानी कर्म की धारणा जब ये कहती थी कि अभी मैं कर्म करूंगा और आगे कभी भविष्य में कभी जन्मों के बाद फल मिलेगा तो वो धारणा हमें गुलाम बना लेती थी क्योंकि कर्म तो अभी कर दिया गया और फल भोगने के लिए मैं बंध गया फल भोगने के लिए मैं बंध गया न मालूम कब तक बंधा रहूंगा उस फल से अनंत जन्म हो चुके हैं अनंत कर्म आदमी ने किए हैं उन सबसे आदमी बंधा हुआ है क्योंकि उनका फल अभी भोगना अभी फल भोगा नहीं गया तो भारत में बंधे हुए धारणा एक स्लेबरी की धारणा एक परतंत्रता की धारणा विकसित हुई कि हर आदमी परतंत्र है आगे के लिए बंधा हुआ है पीछे के कामों ने बांध लिया है तो भारत की प्रतिभा के भीतर स्वतंत्रता का बोध कि मैं स्वतंत्र हूं यह मर गया ये मरी जाएगा जब मैं इतने कर्मों से बंधा हुआ हूं पीछे के जिनका फल मुझे अभी भोगने ही पड़ेंगे जिनको बदलने का कोई उपाय ना रहा अब तो स्वाभाविक मेरी चेतना बंधी हुई है बद्ध है बंधन में है ये धारणा पैदा हो गई और जहां इतने बंधन मेरे भीतर हैं वहां एकाध और कोई बंधन ऊपर से आ जाए कोई दूसरा मुल्क हुकूमत जमा ले तो क्या फर्क पड़ता है मैं तो बंधा ही हुआ हूं और थोड़ा सा बंधन बढ़ता है तो क्या फर्क पड़ता है हम इतने बंधे हुए मालूम होने लगे भीतर इतना बॉन्डेज कि और नई गुलामी आ जाए तो हमें कोई तकलीफ मालूम नहीं हुई हमने भारत में गुलाम आदमी पैदा कर दिया इस धारणा की वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रत्येक कर्म का फल तत्क्षण मिल जाता है और आप फिर टोटल फ्री हो जाते हैं आप फिर मुक्त हो जाते हैं। कर्म भी निपट गया उसका फल भी उसके साथ निपट गया आपकी चेतना फिर मुक्त है आप फिर मुक्त हो गए हैं हर घड़ी आप बाहर हो जाते हैं अपने बंधन के बंधन जिंदगी भर सांस नहीं ढोने पड़ते हैं वो जो हमारी कॉन्सियसनेस है वो हमेशा मुक्त हो जाती है हमने काम किया फल होगा और हम बाहर हो गए और काम के साथ ही फल निपट जाता है इसलिए आप हमेशा स्वतंत्र हैं मनुष्य की आत्मा मौलिक रूप से स्वतंत्र है वो कभी बंद के नहीं रह जाती वो कहीं भी बंदी हुई नहीं है मौलिक स्वतंत्रता की गरिमा एक एक आदमी को मिलनी चाहिए कि मेरी आत्मा मौलिक रूप से स्वतंत्र है तब हम स्वतंत्रता का आदर कर सकेंगे स्वतंत्रता के लिए लड़ सकेंगे स्वतंत्रता को बचाने के लिए जीवन खो सकेंगे बंधे बंधा लोग बंधन में पड़े हुए लोग जिनका चित्त इस जड़ता को पकड़ लिया है हम तो बंधे ही हुए हैं वे लोग स्वतंत्रता के साक्षी वे स्वतंत्रता के विटनेस वे स्वतंत्रता के मालिक वे स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली स्वतंत्र आत्माएं नहीं हो सकते हैं इसलिए भारत इतने दिन गुलाम रहा है इस गुलामी में न मुसलमानों का हाथ है न वूरों का न तुर्कों का न अंग्रेजों का इस गुलामी में भारत के उन संत महात्माओं का हाथ जिन्होंने एक एक आदमी की आंतरिक स्वतंत्रता को नष्ट करने की धारणा दे दी गौरव चला गया गरिमा चली गई वो जो डिग्निटी एक एक आदमी की होनी चाहिए वो खत्म हो गई बंधन में पड़े आदमी की कोई डिग्निटी होती है कोई गौरव होता है पैर में जंजीरें बंधी हैं हाथ में जंजीरें बंधी हैं गर्दन फांसी पलटकी ऐसा आदमी उसकी कोई गरिमा होती है। कर्मों के सिद्धांत में आपके पैरों में हजारों जंजीरें डाल दी हाथों में जंजीरें डाल दी गर्दन पर फांसी लटका दी आप 24 घंटे फांसी पलटके चौबीस घंटे बंधन में एक प्रार्थना कर रहे हैं हरे राम हरे राम कर रहे हैं कि, कि किसी तरह मुक्ति मिल जाए वो बंधन से छुटकारा हो जाए इस तरह की आदमी की तस्वीर बहुत बेहूदी और क्रूप है इस तरह के आदमी को आदमी को आत्मिक सम्मान का भाव भी नष्ट हो जाता है तीसरा अंतिम सूत्र भारत में एक तीसरी बीमारी हजारों साल में पोसी है और वो बीमारी है ईगो सेंटर्डनेस ये बड़ी अच्छी बात मालूम पड़ेगी अहम कि केंद्रीकरण हो गया हमारा हम दुनिया में सबसे ज्यादा इस बात की बात करने वाले लोग हैं कि अहंकार छोड़ो लेकिन हमारी पूरी फिल्सफी हमारा पूरा जीवन दर्शन व्यक्ति को अहम केंद्रित बनाने वाला है ये बड़े आश्चर्य की घटना है और ये कैसे संभव हो सकी भारत में इसीलिए समाज की कोई धारणा राष्ट्र की कोई धारणा विकसित नहीं हो सकती कभी भी भारत कभी भी राष्ट्र न था और न है और न अभी पुराने आधारों पर राष्ट्र होने की संभावना है भारत में न कभी कोई समाज था न है और न आगे कोई समाज की धारणा बन सकती भारत की धारणा अब तक यह रही है कि एक एक व्यक्ति के अपने कर्म हैं अपना फल है एक एक व्यक्ति को अपना मोक्ष खोजना है अपना स्वर खोजना है दूसरे व्यक्ति से लेना देना क्या है एक एक व्यक्ति की आत्मा को अपनी अपनी यात्रा पूरी करनी है दूसरे से संबंध क्या है तो एक इंटर रिलेटेडनेस एक अंतर संबंध हमारे भीतर विकसित नहीं हो सकता। सुनी होगी बाल्मीक की कथा कि बाल्मीक तो डाकू था लुटेरा था एक दफा उसने जाते हुए ऋषियों को भी रोक लिया रास्ते में लूटने के लिए उन ऋषियों ने क्या कहा उन ऋषियों ने कहा कि तू हमें लूटता है वो तो ठीक लूट ले, लेकिन किसके लिए लूटता है ये घटना थोड़ी समझ लेनी जरूरी है किसके लिए लूटता है उस बाल्याल ने कहा कि अपनी पत्नी के लिए अपने बच्चों के लिए अपने बूढ़े बाप के लिए अपनी मां के लिए उनके लिए लूटता हूं उन ऋषियों ने कहा तू फिर एक काम कर हमें तू बांध दे वृक्षों से तू जाके अपनी पत्नी अपनी मां अपने बेटे को पूछा कि लूटने से जो पाप का फल मिलेगा वो उसमें भी भागीदार होंगे कि नहीं नरक जाएगा तू इतनी लुटाई इतनी हत्याएं करने से तो तेरी पत्नी तेरे बेटे तेरे मां बाप नरक जाने के लिए तेरे साथ होंगे कि नहीं ये तो पूछ के आ जा बाल्या ने उनको बांध दिया और वो अपनी मां से पूछने गया मां ने कहा कि बेटे हमें क्या मतलब हमें तो तुम बेटे हो हमारे बुढ़ापे में खाना दे देते हो उससे मतलब है हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं कि तुम कहाँ जाओगे नहीं जाओगे वो तुम समझो अपने अपने कर्म का फल अपने अपने आदमी को भोगना पड़ता है बाल्या तो बहुत चौका उसने अपनी पत्नी को जाके पूछा पत्नी ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य तुम मेरे पति हो कि मेरा पालन पोषण करो मुझे पता नहीं है कि तुम कहां से पैसे लाते हो और क्या करते हो वो तुम्हारा अपना जानना है नर्क जाओगे तो तुम जाओगे स्वर्ग जाओगे तो तुम जाओगे मुझसे क्या लेना देना है इस बात का बाल्या तो घबरा गया उसको पहली दफे पता चला कि कर्म मेरे हैं और फल मेरा है पूरा का पूरा और इनसे कोई मेरा अंतर संबंध नहीं सिवाय इसके कि एक मेरी पत्नी है वो एक बाहरी संबंध है एक मेरी माँ है वो एक बाहरी संबंध है अंतर संबंध कोई भी नहीं जहां मेरे व्यक्तित्व का पूरा भार लेने को यह तैयार हो वो आया और ऋषियों के चरणों में गिर पड़ा और खुद भी ऋषि हो गया आमतौर से यह कथा कही जाती है ये बताने के लिए कि ऋषियों ने बाल्या को ज्ञान दिया और मैं आपसे कहना चाहता हूं ऋषियों ने बाल्या को सेल्फ सेंटर्ड बना दिया ऋषियों ने बाल्या भील को इगो सेंटर्ड बना दिया उनकी शिक्षा का जो फल हुआ वो खुल की बाल्या को ये दिखाई पड़ा कि मैं अकेला हूं और सब अकेले हैं मुझे अपनी फिक्र करनी है उन्हें अपनी फिक्र करनी है। हमारे बीच कोई सेतु नहीं कोई संबंध नहीं कोई ब्रिज नहीं एक एक आदमी एक बंद खिड़कियों वाला मकान है दूसरे आदमी तक न कोई खिड़की खुलती है न कोई द्वार खुलता है दूसरे से संबंधित होने का उपाय नहीं तो एक अजीब धारणा पैदा हुई कि एक एक आदमी को अपनी फिक्र करनी है इस धारणा के अनुकूल जो समाज विकसित हुआ उसमें एक एक आदमी अपनी फिक्र कर रहा है उसमें कोई आदमी किसी दूसरे की फिक्र में नहीं और जिस देश में हर आदमी अपनी फिक्र कर रहा हो उस देश में सारे आदमी परेशानी में पड़ जाएं तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए दूसरे की धारणा का कोई मूल्य नहीं है मेरा मूल्य है तू का कोई भी मूल्य नहीं है क्योंकि तू से क्या संबंध है आप कहेंगे लेकिन हमने तो अहिंसा की धारणा भी विकसित की दान की धारणा भी विकसित की सेवा की धारणा भी विकसित की तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बहुत हैरान होंगे इस बात को जानकर कि हिन्दुस्तान ने अहिंसा की धारणा विकसित की वो धारणा भी इगो सेंटर्ड है इसलिए हमने अहिंसा शब्द का प्रयोग किया प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं किया अहिंसा का मतलब है दूसरे की हिंसा नहीं करनी है क्यों इसलिए नहीं कि हिंसा से दूसरे को दुख पहुंचेगा बल्कि इसलिए कि हिंसा से कर्म बंद होगा और तुमको नरक भोगना पड़ेगा जो बेसिक एंफेसिस है वो इस बात पर नहीं है कि दूसरे को दुख पहुंचेगा वो इस बात पर है कि दूसरे को दुख देने से बुरा कर्म बंद होता है और आदमी को नरक भोगना पड़ता है तो अगर नरक से बचना चाहते हो तो दूसरे को दुख मत देना दूसरे को दुख देने के पीछे भी धारणा यह है कि मैं कहीं आगे दुख में न पड़ जाऊं अगर हमको ये पता चल जाए कि दूसरे को दुख देने से कोई नरक नहीं होता तो हम दूसरे को दुख देने को राजी हो सकते हैं हम कहते हैं गरीब को दान दो इसलिए नहीं कि गरीबी दुख है उसका बल्कि इसलिए कि गरीब को दान देने से स्वर्ग मिलता है एमफेसिस हमारा जोर किस बात पर है हमारा जोर इस बात पर है कि दान देने से स्वर्ग का रास्ता तय होता है गरीब की गरीबी नहीं बिटानी है बल्कि एक सन्यासी ने तो मुझे यहां तक का कि दुनिया में अगर गरीब मिट जाएंगे तो फिर दान कैसे हो सकेगा और अगर दान नहीं हो सका तो मोक्ष का द्वार बंद क्योंकि बिना दान हुए कोई आदमी मोक्ष नहीं जा सकता इसलिए मोक्ष जाने के लिए दुनिया में गरीबों को बनाए रखना बहुत जरूरी है किसको दान देंगे आप कौन दान लेगा आपसे आपके स्वर्ग के रास्ते पर कुछ गरीब भिखारियों का खड़ा रहना हमेशा आवश्यक है कि आप दान दें और स्वर्ग जा सकें नहीं हमारे दान में दरिद्र पर दया नहीं है हमारे दान में दरिद्र की दरिद्रता का भी शोषण है दरिद्रता का भी क्योंकि उसकी दरिद्रता भी साधन बनाए जा रही है कि मैं स्वर्ग जा सकूं। ये एक सेल्फ सेंटर्ड ये बिल्कुल ही अहम केंद्रित मनुष्य की हमने चेतना विकसित की इसलिए हमने प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है अहिंसा में नहीं महत्वपूर्ण अहिंसा नकारात्मक है, है वो कहती है हिंसा नहीं करना है बस इसके आगे नहीं बढ़ना है प्रेम कहता है हिंसा नहीं करनी ये तो ठीक है लेकिन दूसरे को आनंदित करना है प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण तू दाऊ महत्वपूर्ण है और अहिंसा में मैं महत्वपूर्ण की हमारा सारा धर्म सेल्फ सेंटर्ड और जिस कौम का सारा मन अहंकार केंद्रित हो एक आदमी तप भी कर रहा है धूप में खड़ा होकर तो आप ये मत समझना कि किसी और के लिए कर रहा है अपने लिए उसे स्वर्ग जाना है उसे मोक्ष जीतना है मुल्क भूखा मर रहा हो और एक आदमी अपने स्वर्ग जाने के उपाय कर रहा है मुल्क दरिद्रता में सड़ रहा हो और एक आदमी अपने मोक्ष की आयोजना में लगा हुआ है और हम सब इसको आदर दे रहे हैं हम सब कह रहे हैं कि बहुत आदरणीय पुरुष है क्योंकि ये मोक्ष जाने की कोशिश कर रहा है मैंने सुना है जापान में पहली दफा बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद हुआ तो जिस भिक्षु ने अनुवाद करवाने की कोशिश की वो गरीब भिक्षु था एक हजार साल पहले की बात है और बुद्ध के पूरे ग्रंथों का जापानी में अनुवाद करवाने में कम से कम दस हजार रूपये का खर्च था तो उस भिक्षु ने गांव गांव जाकर रुपए इकट्ठे किए वो दस हजार रूपये इकट्ठे कर पाया था कि उस इलाके में जहां वो रहता था अकाल पड़ गया तो उसने वो दस हजार उठा के अकाल के काम में दे दिए उसके साथियों ने कहा यह तुम क्या कर रहे हो पर वो कुछ भी नहीं बोला उसने फिर रुपए मांगने शुरू कर दिए फिर बेचारा 10 साल में मुश्किल से 10,000 रुपए इकट्ठा कर पाया और बाढ़ आ गई उसने वो 10,000 रुपए बाढ़ में दे दिए अब वो 70 साल का हो गया तो उसके मित्रों ने कहा तुम पागल हो गए हो ग्रंथों का अनुवाद कब होगा लेकिन वो हंसा और उसने फिर भी मांगनी शुरू कर दी जब वो नब्बे साल का था तब फिर दस रुपए इकट्ठा कर पाया संयोग की बात के न कोई अकाल पड़ा न कोई बाढ़ आई तो फिर ग्रंथ अनुवाद हुआ और छपा ग्रंथ में उसने लिखा थर्ड एडिशन ग्रंथ में उसने लिखा तीसरा संस्करण दो संस्करण पहले निकल चुके लेकिन वो अदृश्य है उसने लिखा एक उस समय निकला जब अकाल पड़ा था एक उस समय निकला जब बाढ़ आई थी अब ये तीसरा निकल रहा है और वो दो बहुत अद्भुत थे उनके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है ये धारणा भारत में विकसित नहीं हो सकी और ये जब तक विकसित ना हो तब तक, तक कोई मुल्क नैतिक नहीं हो सकता न धार्मिक हो सकता है भारत का धर्म भी अहंकारग्रस्त है एक नया दृष्टि इस देश को जरूरी है जो दूसरा भी मूल्यवान है मुझसे ज्यादा मूल्यवान चारों तरफ जो जीवन है वो मुझसे बहुत ज्यादा मूल्यवान है और अगर उस जीवन के लिए मैं मिट भी जाऊं तो भी मैं काम आ गया हूं वो जो चारों तरफ जीवन है उस जीवन की सेवा से बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है उस जीवन को प्रेम देने से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है ये एक तीसरी धारणा विकसित करनी जरूरी है ये तीन सूत्र मैंने आपसे कहे इनकी वजह से भारत दुर्भाग्य से भर गया है और उन तीनों सूत्रों को कैसे मिटाया जा सकता है वो भी मैंने आपसे कहा अगर इन तीन सूत्रों पर हमारे जीवन चिंतना की धारा को बदला जा सके तो कोई कारण नहीं है कि हम अपने देश की सोई हुई प्रतिभा को वापस जगा दें सोई हुई आत्मा फिर से उठ जाए हम उत्साह से भर जाएं, हम जीवन की उत्फुल्लता से भर जाएं, हम कुछ करने की तीव्र प्रेरणा से भर जाएं, भविष्य निर्माण करने के सपने हमारे आंखों में निवास करने लगे और हम समाज और सब और वो जो विराट जीवन है उस विराट जीवन के एक अंक और इसकी फिक्र छोड़ बहुत ही मेरा मोक्ष क्योंकि मेरा कोई मोक्ष नहीं होता जब मैं मिट जाता है तब आदमी मुक्त होता है और जो आदमी जितने विराट विराटतर जीवन के चरणों में अपने मैं को समर्पित कर देता है वो उतना ही मिट जाता है और मुक्त हो जाता है कां से हो सके तो भारत का सौभाग्य उदय हो सकता है मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार करूं